पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 33 संगति यम नियम के बिना कोई अभ्यासी योगी का अधिकारी नहीं हो सकता यह न केवल अभ्यासियों के लिए ही वरन सब आश्रम वालों के लिए अत्यावश्यक है इनमें यमों का सारे समाज से घनिष्ठ संबंध होता है इस कारण इनके पालन में सब मनुष्य परतंत्र है अर्थात यह सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं यमान सेवित सत्तम न निमान केवलान बुध यमान पदत्य कुर्वाणो नेमान केवलान भजन मनुस्मृति बुद्धिमान को चाहिए कि यमों का लगातार सेवन करे केवल नियमों का ही नहीं क्योंकि केवल नियमों का सेवन करने वाला यमों का पालन न करता हुआ गिर जाता है यहाँ इस सूत्र में व्याख्या केवल उतनी ही की जाएगी जो योगियों तथा योग के जिज्ञासियों के अभिमत है सूत्र 31 के विवेचन में उनका सामान्य और व्यापक रूप दिखाया जाएगा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम है अव्याख्या अहिंसा शरीर वाणी अथवा मन में काम क्रोध लोभ मोह भय आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी की किसी भी प्राणी को शारीरिक मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या पहुंचवाना या उनकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उसका कारण बनना हिंसा है इससे बचना अहिंसा है गौ अश्व आदि पशुओं का उचित रीति से पालन पोषण करके प्राण हरण न करते हुए उनसे नियमित रूप से दूध आदि सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है पर यही जब उनकी रक्षा का ध्यान न रखते हुए सेवा आदि क्रूरता के साथ ली जाए तो हिंसा हो जाती है शिक्षार्थ ताड़ना देना रोग निवारणार्थ औषधि देना अथवा ऑपरेशन करना सुधारार्थ या प्रायश्चित के लिए दंड देना हिंसा नहीं है यदि वे बिना द्वेष आदि के केवल प्रेम से उनके कल्याणार्थ किए जाए पर यही जब द्वेष काम लोभ क्रोध मोह और भय आदि की मनोवृत्तियों से मिश्रित हो तो हिंसा हो जाते हैं प्राणों का शरीर से वियोग करना सबसे बड़ी हिंसा है श्री व्यास जी महाराज ने अहिंसा की व्याख्या इस प्रकार की है कि सर्वकाल में सर्व प्रकार से सब प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा है अहिंसा ही सब यम नियमों का मूल है उसी के साधन तथा सिद्धि के लिए अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिंसा के निर्मल रूप बनाने के लिए ग्रहण किए जाते हैं पंचशिखाचार्य जी कहते हैं स खल्लू अयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रता बहुनी सते तथा तथा प्रमाद प्रमाद्यो हिंसानिनानेभ्यो निवर्तमस्तामे वात अहिंसा करोति निश्चय ब्राह्मण वेदवेत्ता योगी जो जो बहुत से व्रतों यमों यम को धारण करने की इच्छा करता है अर्थात अनुष्ठान करता है क्यों तो प्रमाद से किए हुए हिंसा आदि के कारण रूप पापों से निवृत्त हुआ उसी अहिंसा को निर्मल करता है अहिंसा तथा तो अन्य सब यमों के विपरीत आचरण करने में मुख्य कारण अपने को छोटे से भौतिक शरीर में संकुचित रूप में देखना है इसलिए योगियों के लिए तो अहिंसा का उच्चतम स्वरूप प्राणी मात्र से अपनी आत्मा को व्यापक रूप में देखना है यथा यस्तुर्वाणी भूतानी आत्मनेवापश्य सर्वूते शुचात्मा तथो न विजुप्सते जो साधक संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी अपनी आत्मा को ही देखता है वह इस सर्वात्मदर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता यस्मिन सर्वाणि भूतानि वा भूद्दीजान तो मोह एकत्व अनुपस्थ्यता जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत अपनी आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है इस विशाल व्यापक दृष्टि के संबंध में यह शंका न करनी चाहिए कि इस समस्त बुद्धि से तामसी राजसी प्रकृति वाले प्राणियों के प्रति व्यवहार में कठिनाएँ आएगी क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के स्वयं अपने अंतकरण में तामसी राजसी और सात्विक तीनों प्रकार की वृत्तियों का उदय और क्षय होता रहता है जिस महान योगी ने इस संकीर्ण भावों को हटा दिया है वह सारे अंतकरणों तथा उनकी वृत्तियों को अपने ही अंतकरण और वृत्ति जैसे रूप में देखता है जिस प्रकार अपनी तामसी राजसी वृत्तियों के निरोधपूर्वक सात्विक वृत्तियों के उदय करने का यत्न करता है इसी प्रकार सारे अंतकरणों की तामसी राजसी वृत्तियों के हटाने क्षय करने और सात्विक वृत्तियों के उठाने उदय करने की चेष्टा करता है अहिंसा का सामान्य रूप सूत्र 31 के विशेष विचार में देखें